व्यक्ति अभ्य दस अवय दस तुल्यत्व जातिक अर्थात ये स्थिति अगर होगा तो वो जाति नहीं बनेगा और जाति होने में वो बाधक होगा Okay. अच्छा उन्नीस पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या उन्नीस उसका बोले अंतिम पंक्ति पृष्ठा का अंतिम पंक्ति गुणवान घट गुण घटो समवाय सम्बंध गुण घट में समवाय रहेगा अभी समवाय घट स्वरूप सम्बन्ध तो समवाय घट में रहेगा गुण घट में समवाय सम अभी समवाय घट में रहा तो वो समवाय कि समझ रहा कहते स्वरूप संबंध समवाय किस संबंध से रहा घट में कहते स्वरूप संबंध से वो क्या है सच अनुयोगिता रूप अनुयोगिता चुयोगी घट रूप एवं अर्थात समवाय घट में रहेगा तो समवाय घट में रहेगा स्वरूप समंध से वो स्वरूप संबंध क्या है अनुयोगिता रूप अनुयोगी, अनुयोगी कौन है घट तो अनुयोगिता घट में रहेगा कहते हैं कि अनुयोगिता क्या है अनुयोगिता अच्छा। कहते हैं अनुयोगी घट रूप एव जो स्वरूप संबंध हो वो अनुयोगिता रूप अनुयोगिता क्या है अनुयोगी अर्थात अभी समवाय जो घट में रहा संबंध क्या है कहते हैं घट उसका अंतिम फल वही हो गया उन्नीस वन नाइन अनुयोगी, अनुयोगी प्रतियोगी, प्रतियोगी अन्य तरह हो सकता है, जब ये अनुयोगी में रहेगा तब अनुयोगी रूप होगा जब प्रतियोगी में रहेगा संबंध दुष्ट हो जाएगा प्रतियोगी हो गया समवाय तो अभी स्वरूप हो जाकर के समवाय में भी रहेगा अभी स्वरूप ना ना स्वरूप संबंध अभी रहेगा समवाय समवाय में नहीं रह रहा है अभी मान लीजिए कि ये दोनों का बीच में ये आ गया समवाय अभी ये समवाय और इसका बीच में आया ये स्वरूप अभी ये जो स्वरूप हुआ ये स्वरूप इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा अभी ये कौन है ये समवाय है ये कौन है घट है घट और समवाय के बीच में जो स्वरूप आया ये स्वरूप घट में भी रहा स्वरूप समवाय में भी, भी रहा स्वरूप घट में रहेगा तो संबंध क्या होगा कि न घट अनुयोगिता रूप अनुयोगिता रूप क्या है कि न अनुयोगी रूप ही है अर्थात स्वरूप जब जाकर के घट में रहेगा तो संबंध हो जाएगा घट घट और स्वरूप जब समवाय में रहेगा तो कहीं क्या है असमवाय है तो ये जो स्वरूप संबंध क्या है इसके लिए दो व्याख्यान दे दिया तो तो क्या पृष्ठ हम लोग देख रहे थे अठारह बीस देखिए स्वरूप संबंध का है ना समवाय घट यस्तु स्वरूप संबंध समवाय और घट ये दोनों का बीच में जो संबंध हुआ वो स्वरूप संबंध हुआ अच्छा सच अनुयोगिता रूप अर्थात ये स्वरूप संबंध अनुयोगिता रूप ही हुआ अच्छा और अनुयोगिता रूप क्या है अनुयोगिता च अनुयोगी घट रूप एवं ध्येय अर्थात स्वरूप संबंध घट रूप हो गया इसी संबंध से समवाय घट में रहता है घट तो रूप हो गया एवं समवायय गुण योह गुण और समवाय के बीच में क्या संबंध होगा वो भी स्वरूप संबंध होगा गुण और समवाय के बीच में वो भी स्वरूप संबंध है अभी गुण घट और समवाय तीन हो गए ये घट ये समवाय ये गुण अभी समवाय और घट ये दोनों का बीच में क्या संबंध हुआ स्वरूप संबंध अब ये समवाय और गुण ये दोनों का बीच में ये अलग स्वरूप संबंध है ये अलग है क्योंकि ये दोनों का ये हाँ है, ये यहाँ है तो इसके लिए कहते हैं एवं समवाय गुण यो स्वरूप संबंध अच्छा थोड़ा अलग है विचार ठीक है मतलब वो तो घट में रहा जो अनियोगिता रूप घट रूप से रह गया वो स्वरूप संबंध सच प्रतियोगिता रूप अभी समवाय और गुण ये दोनों का बीच में जो संबंध रहा वो हो गया स्वरूप संबंध सच प्रतियोगिता रूप प्रतियोगी हो गया गुण गुण प्रतियोगिता रूप अनुयोगिता अनुयोगिता रूप इति देता सच प्रतियोगिता रूप और अनुयोगिता रूप इति देता प्रतियोगिता भी अपनी प्रतियोगित्मिका एवं अच्छा अभी समवाय और गुण का बीच में स्वरूप संबंध हुआ ये प्रतियोगिता रूप हुआ अनुयोगिता रूप व उसको अनुयोगी रूप भी कह सकते हैं अर्थात तो सम, समवाय और गुण ये दोनों का बीच में जो स्वरूप संबंध हुआ ये इसको कहते हैं ये प्रतियोगी रूप है कोई कहेगा क्यूँ ये अनुयोगी रूप भी हो सकता है जैसे ये दोनों का बीच में एक स्वरूप संबंध हुआ वहां पर अनुयोगी रूप कह दिए ये दोनों का बीच में एक स्वरूप संबंध हुआ ये भी अनुयोगी रूप भी हो सकता है हो सकता है वो देता अभी ये प्रतियोगी रूप होगा ये स्वरूप संबंध प्रतियोगी में भी रहेगा ये प्रतियोगी रूप होगा प्रतियोगी यहाँ कौन है गुण तो इसलिए ये अर्थात समवाय ये स्वरूप संबंध से इसमें रहेगा स्वरूप संबंध हो गया प्रतियोगी संबंध अर्थात समवाय गुण में ये गुण संबंध से रहेगा समवाय घट में घट सम्बन्ध से रहेगा मतलब घट जो संबंध हो गया वो घट और समवाय गुण में कहते हैं कि ये अर्थात गुण मतलब ये संबंध स्वरूप संबंध स्वरूप सम... संबंध क्या है ना गुण ही है प्रतियोगी ही है तो समवाय जब अनुयोगी में रहेगा तो अनुयोगी संबंध हम स्वरूप संबंध कहते थे अनुयोगी रूप ही है वो संबंध घट ही है और समवाय जो रूप में रहेगा तो कहेंगे प्रतियोगिता सम्बन्ध प्रतियोगिता कौन है कहते हैं प्रतियोगी रहेगा स्वरूप संबंध रहेगा ना, ना। समवाय रहेगा हम पहले स्वरूप कह दिया था तो हाँ ठीक है अभी स्पष्ट हो गया कि समवाय रहेगा गुण में और समवाय रहेगा घट में ये दोनों का बीच में स्वरूप संबंध है वो स्वरूप सम्बन्ध अनुयोगी है अथवा प्रतियोगी स्वरूप नहीं रहेगा रहेगा समवाय रहेगा में कैसे रहेगा प्रतियोगी रूप प्रतियोगिता समवाय में समवाय नहीं रहता है वो विचार नहीं चल रहा है घट में रूप समवाय सम्बन्ध से घट सम रूप ये विचार है समय स्वरूप गुण में संबंध और समवाय के बीच में सम्बन्ध स्वरूप सम्बन्धा स्वरूप वो स्वरूप संबंध क्या है कहते हैं गुण रूप है अभी संबंध आप एक है ना, ना ना अगर अनुयोगी लेंगे तो वो समवाय हो जाएगा यहाँ की पंक्ति दिया ना अनुयोगी रूप इति अन्य देतत उसको लेने से समवाय भी हो जाएगा अनुयोगी अनु समवाय और गुणों का बीच में जो संबंध है तो वो संबंध के लिए अभी समवाय अगर अनुयोगी मान लेंगे तो प्रतियोगी हो रहा है गुणा प्रतियोगी हो रहा है। तो, तो स्वरूप संबंध से गुण स्वरूप संबंध से समवाय में रहता है ऐसा साक्षात पंक्ति नहीं है, तो है? गुण समवाय संबंध का प्रतियोगी स्वरूप संबंध का प्रतियोगी ऐसा साक्षात पंक्ति नहीं है तो गुना जो है वो गुण स्वरूप संबंध से नहीं रहता ऐसा पंक्ति नहीं है ना गुण को को समवाय संबंध का प्रतियोगी मानेंगे यहाँ जो पंक्ति दिया है हम लोग उसी मुताबिक विचार करेंगे अच्छा। और अधिक विचार है तो हम लोग बाद में नहीं तो करेंगे <laughs> तो पाठ पूरा हो जाने के बाद कर सकते हैं तो यहाँ कहा की गुण मतलब रूप और घट का बीच में समवाय संबंध और ये जो समवाय संबंध हुआ समवाय का दोनों पार्शो में अभी संबंध होगा आप ये बात समझ रहे हैं तो अभी आप बीच में जो स्वरूप संबंध को रख रहे हैं स्वरूप संबंध का रखने का यहाँ विचार नहीं दिया है वो समवाय संबंध को ही रख रहा है समवाय रूप में भी रहेगा समवाय घट में भी रहेगा समवाय जब घट में रहेगा तो संबंध हो जाएगा घट समवाय जब रूप में रहेगा तो सम्बन्ध संबंध हो जाएगा रूप ये यहाँ पंक्ति का इतना ही तात्पर्य है अच्छा स्वरूप समवायो सम्बंधी अनुयोगिता प्रतियोगिता रूप स्वरूप और समवाय ये दोनों का बीच में जो संबंध है ये भी अनुयोगिता अथवा प्रतियोगिता रूप ये पंक्ति अभी कह रहे हैं तो स्वरूप और समवाय का बीच में जो संबंध है स्वरूप अर्थात तो मान लीजिए कि अभी रूप और समवाय ये दोनों का बीच में संबंध हुआ स्वरूप संबंध अभी कहते हैं कि स्वरूप और समवाय रूप उसके नीचे स्वरूप उसके नीचे समवाय उसके नीचे स्वरूप उसके नीचे घटो अभी पांच हो गए पहले तीन में विचार करते थे अनुयोग मतलब प्रतियोगी को ऊपर में रखिए अनुयोग को नीचे रखिए इसलिए अभी क्या होगा अभी दो स्वरूप आ गया ये हो गया घटो, ये हो गया स्वरूप ये हो गया समवाय ये हो गया स्वरूप ये हो गया ग्रुपो, पांच हो गए ये, ये एक स्वरूप ये एक स्वरूप आया अभी पहले हम विचार करते ये दोनों स्वरूप नहीं थे ये तीन ही थे समवाय जाकर के रूप में रहता था समवाय घट में भी रहता था समवाय रूप में रहेगा रूप संबंध से समवाय घट में रहेगा घट संबंध से मतलब स्वरूप संबंध क्या है घट रूप ही है ये हो गया अभी कहते हैं ये जो दो बीच में स्वरूप आए अभी ये स्वरूप भी एक संबंध है इसलिए ये भी अभी रूप में रहेगा और ये भी समवाय में रहेगा स्वरूप अभी इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा अभी ये पंक्ति देख रहे हैं तो स्वरूप समवायो संबंध ये भी अनुयोगिता प्रतियोगिता रूप होगा तेज अनुयोगी प्रतियोगी स्वरूप है अर्थात ये स्वरूप भी रूप में रहेगा स्वरूप भी समवाय में रहेगा अभी स्वरूप जब रूप में रहेगा कितने रूप समंध से रहेगा पहले समवाय रूप में रहता था रूप समंध से अभी स्वरूप रूप में रहेगा ये भी रूप समंध से रहेगा और स्वरूप समवाय में भी रहेगा स्वरूप जो समवाय में रहेगा कहते हैं समवाय समझ से रहेगा स्वरूप समवाय समझ से रहेगा समवाय स्वरूप में नहीं रहेगा अभी यहाँ क्या हो जाएगा ये एक स्वरूप है ये समवाय है ये स्वरूप भी समवाय में रहेगा और ये स्वरूप घट में भी रहेगा रहेगा ये स्वरूप जब समवाय में रहेगा कहते हैं समझ से रहेगा ये स्वरूप जो घट में रहेगा कहते घट समझ से रहेगा हाँ मतलब घट ये स्वरूप जब जाकर के घट में रहेगा तो घट रूप ही हो जाएगा ये स्वरूप जाकर के जब रूप में रहेगा तो ये रूप ही हो जाएगा ये स्वरूप जब जाके समवाय में रहेगा ये समवाय ही है अर्थात ये दोनों के बीच में और संबंध नहीं है यही है संबंध कहा जाएगा अच्छा आगे दिया वहां और नहीं है कुछ आगे अभाव चतुर्विधा ये हम देखे थे अच्छा अभावश पढ़िए पंक्ति इसको देखें। ये चार प्रकार के अभाव चतुर्विधा ये चार प्रकार की गिना दिया तो वही परसों से व्याप्ति ग्रहण के लिए चार ही अभाव है हाँ। एको एवो को एक एवो एवोकार देते हैं नब्बे लोग नाना मानते हैं समवाय को इसका निराकरण करने के लिए प्राचीन लोग कहते हैं एक है ये दिया आगे किरणावली में वह दिया है ना चतुर्थ पंक्ति में दिया है ऊपर में नव्य मते समवाय नाना बीस पृष्ठ में नवे मते समवाय नाना तम तत्खंड न समवाय एक समवाय से भेद नास्ते समवाय नानादीना नव्या मत समयन पटत्व प्रतिदा तंतुत्वादिना हेतु कार्यता अवच्छेदक संबंध सिद्धि अच्छा तो इसलिए वो कहते हैं कि समवाय सब नाना हो जाएगा समवाय न पटत्व प्रतिवादी हेतु अभी पटे हेतु कौन है तंतु है अभी तंतु कारण हो गया कार्य हो जाएगा पट अभी कार्य कारण को एक जगह में रहना पड़ेगा अभी कार्य कारण दोनों एक जगह में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे के तंतु में रहेंगे कार्य भी तंतु में रहेगा कार्य हो गया पट पट कार्य तंतु में किस किसमस्या रहेगा समवाय समस्या इसलिए कहेंगे समवाय सम्बंध अवच्छिन्न पटोत्व अवच्छिन्न कार्य प्रति कार्य हो गया पट पटोत्व अवच्छिन्न और संबंध क्या हो गया समवाय तो समवाय संबंध अवच्छिन्न पट अवच्छिन्न कार्य अवच्छेद का दो मानेंगे एक संबंध को लेंगे एक धर्म को लेंगे तो समवाय संबंध अवच्छिन्न पटत्व अवचिन कार्य कारण कौन है तंतु, तंतु। तो अवच्छेद तंतुत्व तो। तंतुत्व तो अवच्छिन्न अभी तंतु तंतु में किस समन्वय रहेगा तादात्मिक समन्वय इसलिए कहीं तादात्मिक संबंध अवचिन्न तंतुत्व अवच्छिन्न कारण था ऐसा कहेंगे पंक्ति देखिए उसमें का समवाय न घटत्व पटुत्वच्छिन्न प्रति तादात्म्यन तंतुत्वादीना हेतु तंतुवादीना समवायन न समवाय संबंध पटत्व हो गया कार्य का अवच्छेद तादात्म्य हो गया कारण का अवच्छेद का कारणता का और तंतुत्व हो गया कारणता का धर्म अवच्छेद का हेतुत्वात्ता अवच्छेद संबंध विधया अभी कार्यता संबंध क्या हो गया समवाय तो इसको लेकर के समवाय सिद्धि तो ये कहते हैं कार्यता अवच्छेद का संबंध लेकर के प्रत्येक अलग अलग होगा घटकारी अलग है पटकारी अलग है तो इससे समवाय नाना होगा ये लोग कहते हैं नब्बे लोग लोग कहेंगे समवाय तो है घट में अलग समवाय तो है।, है? है क्योंकि वो पट रूपक कार्यता का अवच्छेद कह घटरूपक कार्य का अवच्छेद कार्य कार्यता का अवच्छेद का अलग हो जाएगा ओ, आगे, आगे रहे किरणावली में देखेंगे अच्छा द्वितीय पंक्ति में देखिए प्रतियोगी अनधिकरण देसादाहिए दे, दे द्वितीय पंक्ति में किरणावली में प्रतियोगी अनधिकरण देशाद अभाव कश्चित प्रत्यक्ष सिद्ध प्रतियोगी जहाँ नहीं है प्रतियोगि का अनधिकरण जो है ऐसा देश में मान लीजिए भूतल प्रतियोगी हो गया घट तो प्रतियोगिता अनधिकरण अर्थात जिस समय में घट नहीं है वो प्रतियोगी का अनधिकरण हुआ ऐसा देश में अभाव कश्चित लक्षित दिखता है प्रत्यक्ष सिद्ध अभावत्व च अखंड उपाधि अभावत्व तो कोई जाति नहीं है ये अखंड उपाधि अखंड उपाधि उसको कहते हैं जिसमे और आप कोई अवच्छेद नहीं है उसको कहा जाता है, था अखंड उपाधि अवच्छेद का अर्थात जैसे कहेंगे आकाश का एक अवच्छेद है आकाशत्व आकाशत्व कहने से एक कोई जाति नहीं है क्योंकि व्यक्ति अभेद हो गया किन्न आकाशत्व तो आकाश को दूसरों से भिन्न करवाएगा करवाएगा इसलिए अवच्छेद हो गया ये आकाश तत्व हुआ किन्न आकाशत्व में और एक आकाश अगर आ जाएगा तो आकाशत्व तो का भी अवच्छेद होगा किंतु तो इस प्रकार के आकाशत्व में और नहीं है इसलिए आकाशत्व जो धर्म हुआ ये एक उपाधि है जो कि अखंड उपाधि अर्थात इसमें और खंडित करने के लिए और उसमें धर्म नहीं है इसको अखंड उपाधि कहा जाता है तो ना अभावत्व क्या चीज है अभावत्व कह देंगे तो ये भाव नहीं है निश्चय हो गया अभावत्व अभाव को भाव से भिन्न करवाया तो घटत्व जैसे घट को दूसरों से भिन्न करवाता है घटत्व जाति हो गया ऐसे अभावत्व जो कि अभाव को दूसरों से भिन्न करवाता है ये क्या पदार्थ होगा कहते हैं कि अखंड उपाधि है एक धर्म है अखंड उपाधि अखंड अर्थात तो उसमें आगे और अबत्व तो नहीं लगाना है अर्थात तो उसमें और कुछ धर्म रहेगा उसको दूसरों से भिन्न करवाने के लिए ऐसा नहीं है आकाशत्व अभावत्व समवायत्व ये अखंड उपाधि अर्थात उसमें और अवच्छेद का आवश्यक नहीं है अथवा अनुयोगिता विशेष अगर भूतल में घटा भाव है अनुयोगी हो गया भूतल उसमें रहेगा अनुयोगिता तो भूतल में जो अनुयोगिता रहा ये अनुयोगिता विशेष यही हो गया अभावत्वम भूतल में अभाव है भूतल में अनुयोगिता है है? तो अभी कहते हैं कि अभाव क्या चीज है ना भूतल में अभाव है भूतल में अभाव है और भूतल हो गया अनुयोगी भूतल में रहेगा अनुयोगिता अभाव भूतल में अभाव अनुयोगिता विशेष अनुयोगिता विशेष क्योंकि अनुयोगी हो गया भूतल अभी अनुयोगिता और अभाव ये दोनों समान अधिकरण हो गए भूतल में अभाव भी है भूतल में अनुयोगिता भी रहा अनुयोगिता और अभाव ये दोनों समानाधिकरण है अभाव रहेगा अभावत्व ये अभाव में अभावत्व तो किया है कि अनुयोगिता अनुयोगिता कहतेष ठीक है भूतल में नाना अनुयोगिता आ सकता है भूतल में अभाव है भूतल में पट रख सकता है भूतल में जल रख सकता है नाना अनुयोगिता भूतल में आ जाएगा किन्तु ये जो अभाव हुआ ये इसके लिए भूतल में अनुयोगिता विशेष मानेंगे किंतु अभाव में अभावत्व उसको अनुयोगिता विशेष कहा लक्षण तो आगे दे रहे हैं अनुयोगिता तो विशेष अच्छा अभाव स्वरूप सम्बन्ध से भूतल में रहेगा अभाव सुरूप समय से भूतल में रहेगा तो सुरूप तो भूतल रूपों को अच्छा इसको थोड़ा और विचार करके देखेंगे द्रव्य तो, तो, तो, तो इत्यादि कहते हैं ना वो सब नहीं अभाव में तो अभाव तो अखंड उपाधि वो तो अलग बात है अभी अनुयोगिता विशेष कहने से ये अभाव को अनुयोगी नहीं बना रहा है अनुयोगी भूतल तो अर्थात अनुयोगिता विशेष भूतल का एक विशेष धर्म हुआ वो तो भूतल का विशेष धर्म और भूतल में ही अभाव है ना तो अभाव अनुयोगिता विशेष कह देते तो चलता अभी अभावत्व को अनुयोगिता विशेष कह रहे है ना अभाव अनुयोगिता विशेष समानाधिकरण हुए तो किन्तु अभावत्व इसको थोड़ा विचार करेंगे अगर लक्षणम तो अभाव अभाव रखते हैं हैं। बन एक अलग पदार्थ है नए तो के ना अनुयोगी रूप नहीं कहते हैं अर्थात अभाव भूतल में भूतल संबंध से रहेगा अनुयोगिता संबंध से रहेगा अनुयोगी हो गया ये भूतल जैसे समवाय का विचार कर रहे थे समवाय में रहेगा संबंध क्या होगा रूप इसी प्रकार के अभाव जब भूतल में रहेगा संबंध क्या होगा कहीं भूतल समय रहेगा स्वरूप से रहेगा अभी स्वरूप संबंध वो रूप ही है रूप ही है। अभी आप रूप ही मान रहे आ, अभी रूप ही ही हैं। अभी अभी आप रहे आ ये जब होगा, तब अभाव नहीं बन जाता है अभाव जब भूतल में रहेगा तो संबंध क्या होगा स्वरूप संबंध। वो स्वरूप क्या है भूतल वो संबंध तो भूतल होता है अभाव भूतल नहीं होता है अभाव अन्य पदार्थ है अभाव जो रहता है भूतल में वो संबंध भूतल हो गया भूतल हो गया अनुयोगिता रूप अच्छा किंतु इसको एक अनुयोगिता विशेष कहते हैं जैसे समवाय को रखने के समय में हम कहते हैं समवाय घट में किस समय से रहेगा है, कहते हैं संबंध घट ही है इसी प्रकार की यहाँ किंतु जब कहते हैं कि अभाव भूतल में किस समय से रहेगा कहेंगे वो संबंध भूतल ही है किन्तु इसका एक अनुयोगिता विशेष कहते हैं समवाय का क्षेत्र में अनुयोगिता विशेष नहीं कहते थे अनुयोगिता कह देते थे अभाव का क्षेत्र में अनुयोगिता विशेष कहते हैं ये थोड़ा अंतर है क्योंकि अभाव है समवाय भाव पदार्थ था हाँ अभाव तो, ये अनुयोगी अभी अभाव रहेगा जो स्वरूप समन से तो ये अनुयोगिता विशेष संबंध को अनुयोगिता विशेष स्वरूप को अनुयोगिता विशेष कहते है समवाय जब रहा कह जाएगा अनुयोगिता सम्बन्ध से यहाँ की जो तो अनुयोगिता विशेष कहते हैं ये थोड़ा अंतर है क्योंकि अभाव पदार्थ है अभावत्वम अथवा अनुयोगिता विशेष वावत्वम का एक अर्थ हो गया अनुयोगिता विशेष ये तो अलग विचार है हम संबंध का विचार करने का समय जो कहते हैं अभाव रहेगा स्वरूप संबंध से तो ये जो अभाव का अनुयोग हो गया भूतल तो यहाँ जैसे समवाय का क्षेत्र में कहा अनुयोगिता संबंध से घट में रहेगा इसी प्रकार की यहाँ भी अनुयोगिता संबंध से अभाव भूतल में रहेगा तो ये अनुयोगिता संबंध क्या है कहते ये स्वरूप संबंध जैसे समवाय रहा समवाय घट में रहा स्वरूप संबंध से वो स्वरूप संबंध क्या है कहते हैं अनुयोगिता रूप अनुयोगिता रूप क्या है कहते हैं अनुयोगी ही है अनुयोगिता घट ही है तो यहाँ भी अभाव को जब हम भूतल में रखेंगे तो कहीं के स्वरूप संबंध से रहेगा ये स्वरूप संबंध क्या है कहते हैं अनुयोगिता रूप अनुयोगिता रूप क्या है कहते हैं अनुयोगी ही है अनुयोगी कौन है कहते हैं भूतल है, है। अभाव रहेगा भूतल में किस संबंध से कहते हैं भूतल संबंध भूतल ही है इस प्रकार की होगा यहाँ किन्तु जो दिया है अभावत्म अनुयोगिता विशेष ये अलग बात है उसको तो विचार करके देखें लक्षण कहते हैं प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व आगे दिया लक्षण तू अभाव का लक्षण हो गया प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषय विषयत्व प्रतियोगी का ज्ञान हो तभी तो अभाव का ज्ञान होगा अगर प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है तो अभाव का ज्ञान होगा नहीं प्रतियोगी ज्ञान से अधीनम ज्ञानम यश प्रतियोगी ज्ञानाधीनम ज्ञानम यश कश्य अभाव से तो अभाव हो जाएगा प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान हो गया अभाव ज्ञान तो उसका विषय हो जाएगा अभाव प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञानम कसे ज्ञानम अभाव से ज्ञान अभाव ज्ञान का विषय क्या हो जाएगा अभाव हो जाएगा ये लक्षण हुआ दे दिया ना लक्षणम तू समय एकार्थ समवाय अन्यतर संबंधे न सत्तावत्व भावत्व तदरहित्व अभावत्व तो ये हो गया है, भाव और अभाव का बीच में ये मतलब ये अभाव का दूसरा लक्षण समवाय एक अर्थ समवाय अन्य तरह सम्बन्ध है न सत्ता वाला जो होगा वो भाव हो जाएगा भाव किसको कहेंगे जो समवाय संबंध है न सत्तावान उसको भाव कहेंगे समवाय संबंध है न सत्तावान कौन कौन होंगे उनको भाव कहेंगे और दूसरा कहते हैं कि एक अर्थ समवाय एकार्थ समवाय अर्थात स्व समवायी समवयत एकस्मिन एक अर्थ है समवाय दो पदार्थ हो जाएंगे जैसे हम कहेंगे कि अभी घट में सत्ता रहा और घट में घटत्व तो जाति रहेगा अभी घटत्व तो जाति सत्ता को लेंगे स्वपद से स्ववायी कौन होगा घट में सत्ता रहा घट में घटत्व तो रहा रहा स्व पद से लेंगे सत्ता को स्व समवायी कौन हो जाएगा घट स्व समवायी में समवेत कौन है घटत्व तो? तो अभी घटतत्व तो हो जाएगा स्व समवायी समवेत अभी घटत्व तो में क्या आएगा ये जो स्व समवाय समवे तटत्व तो तो में आ गया तो ये जो पूरा चीज आ गया उसमें सो भी आया तो सो क्या है तो सत्ता घटतत्व में आ गया तो ये जो स्व समवाय समवे तत्व तो तो कहते हैं इसको कहते हैं एकार्थ अर्थ एक एक घटो में सत्ता भी समवाय सम्बन्ध समगा से है और घटोत्व तो भी समवाय संबंध से जब एक ही अर्थ में दो समवाय सम्बन्ध से आ जाएंगे उसको एक अर्थ समवायक जाए एकस्मिन अर्थ है समवेतो ये हो गया एक अर्थ समवाय अथवा स्ववाय समवेत तो ये उसका अलग अर्थ है एक ही अर्थ घट में रह गए ना अच्छा जाति और सत्ता तो ना किस घटो तो और सत्ता एक नहीं है सत्ता जाति एक सत्ता जाति है अच्छा, अच्छा, अच्छा। किंतु ये नहीं है सत्ता ही जाति है ऐसा नहीं है सत्ता एक जाति है रामानंद मनुष्य है कि तो रामानंद ही मनुष्य ऐसा नहीं है न सत्ता भी एक जाति है और वो पर सामान्य कहते हैं ना तो परा अच्छा जाति कैसे सत्ता पर अपर की दो सब जाति आ जाएंगे सत्ता किन्तु सर्वदा पर जाति ही है घटत्व तो पर भी होगा अपर भी होगा तभी ये संबंध से क्या हुआ सत्ता अभी स्व समवायी समवे तबंध तो से सत्ता अभी सामान्य में आएगा घट को लेकर के सत्ता अभी घटत में आ गया तो अभी जाति में भी सत्ता आएगा क्योंकि जाति द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेंगे और ये तीनों में सत्ता रहेगा तो इसलिए सामान्य में सत्ता आ जाएगा स्व समवाय समवेत तो समझ से आएगा अच्छा अभी विशेष वो रहेगा नित्य द्रव्य में नित्य द्रव्य में सत्ता रहेगी रहने से अभी नित्य विशेष में भी स्व समवाय समवेत तो से सत्ता आ जाएगा ये हो गया तभी पांच में अभी सत्तावत में आ गया और एक रहा समवाय समवाय में भी सत्तावत्व आना चाहिए अभी घट में सत्ता है और घट में रूप का समवाय है रूप का समवाय है अभी समवाय घट में किस संबंध से रहेगा वो स्वरूप संबंध क्या होगा घट रूप हो जाएगा और वो समवाय अच्छा समवाय को रूप में रखना है घट रूप हुआ अच्छा हाँ अनुयोगिता रूप प्रतियोगिता रूप रूपये रहा, रहा समवाय ठीक है समवाय किंतु स्वरूप रूप में सत्ता रहेगा ये घट रूप हो गया अभी विचार करने से समवाय का संबंध घट के साथ घट रूप हो गया स्वरूप यहाँ अनुयोगी रूप लिया जायेगा स्वरूप अगर प्रतियोगी रूप लिया जाएगा तब समवाय होगा समवाय घट में रहा अगर स्वरूप को हम प्रतियोगी रूप लेंगे तब समवाय होगा हाँ तो तो रूप में रख रूप समवाय को रूप में रखेंगे तो संवाय रूप में रखेंगे तो सत्ता, सत्ता में अच्छा यह हम कह देते हैं कि समवाय समवाय समय घट में रहेगा संवाय अनुयोगी रूप होने से घट हो गया संबंध स्वरूप को अगर अनुयोगी रूप लेंगे तो घट हो गया स्वरूप अगर को प्रतियोगी रूप लेंगे तो समवाय होगा यहाँ कि तो ऊपर थोड़ा किरणावली में अलग दिखा दिया ये स्वरूप को अनुयोगी रूप ही लेना पड़ेगा स्वरूप को प्रतियोगी रूप लेंगे तो ठीक है समवे तो जो वहां घटाने का समय में देते हैं कि समवाय घट में रहेगा समवाय संबंध से समवाय घट में घट रूप कह देते ना अनुयोगी लेने से अब में से ये स्वरूप क्या चीज है घट है ऐसा ऊपर में कह दिया घट है अगर वो स्वरूप समवाय है मानेंगे प्रतियोगी रूप अगर मानेंगे स्वरूप संबंध का अर्थ है अनुयोगी प्रतियोगी अन्य तभी जो समवाय घट में रहता है वो संबंध स्वरूप संबंध अगर अनुयोगी रूप मान लेंगे तो घट हो गया अगर वो संबंध को हम प्रतियोगी रूप मानेंगे तो समवाय हो जाएगा वो अभी घट में समवाय बीच का संबंध हो गया स्वरूप और स्वरूप प्रतियोगी रूप हुआ अर्थात तो समवाय हो जाएगा अर्थात समवाय घट बीच में संबंध हो गया समवाय हो गया जो स्वरूप संबंध हुआ गया। हो गया तो होने से समवाय हुआ तो ऐसा होने से जहाँ वो विचार दिए हैं हैं इस प्रकार के कहते है अर्थात अभी घट में सत्ता भी रहा और घट में समवाय भी रहा रूप का समवाय रहा घट में घट में सत्ता रहा और घट में रूप का समवाय भी रहा तो रहने से अभी स्व समवायी स्वपद से सत्ता सत्ता समवायी हो गया घट उसमें समवाय तो हो गया समवाय अगर प्रतियोगी ऊपर ले लिए तो विचार स्पष्ट हो रहा है अगर हम स्वरूप संबंध को प्रतियोगी रूप लेंगे तो संवाय रूप हो गया तो स्वसमवाय समवेत संवाय में भी आ जाएगा अगर प्रतियोगी रूप स्वरूप संबंध कर ले लिये तो स्वसमवाय समवेतत्व ये संवाय में भी आएगा प्रतियोगी रूप ले रहे हैं तो लेने से स्वसमवाय समवेत्म समवाय में भी आएगा तभी ये सारे छह भाव पदार्थ में ये लक्षण आ जाएगा यहाँ भी समवाय एकार्थ समवाय अन्यतर सम्बंध है ना भावत्वम ये जब कहते हैं समवाय में भी एक समवाय सम्बन्ध से रखते हैं सत्ता को तभी ये लक्षण ये घट जाता है अच्छा सत्ता और घट ये दोनों का बीच में संबंध है समवाय ओके हा अच्छा इस प्रकार मान सकते हैं अभी सत्ता घट में रहता है किस सम रहेगा समवा सम से अभी समवाय घट में रहेगा स्वरूप समंध से कह देंगे वो स्वरूप कौन है घट है अभी समवाय सत्ता में रहेगा सत्ता में रह जाएगा अच्छा समवाय सत्ता में भी रहेगा ना वो संबंध क्या हो जाएगा प्रतियोगि का रूप हो जाएगा प्रतियोगी क्यों है सत्ता अच्छा समवाय सत्ता में रह गया हमको किंतु सत्ता को समवाय में रखना है जब स्पष्ट हुआ ना सत्ता को समवाय में रखना है तभी समवाय सत्तावत होगा तो यही हो तो रास्ता है मतलब ये लक्षण के लिए अन्यत्र वही देते हैं अर्थात हम घटो में सत्ता को रखते हैं और घटो में संवाय को रखते हैं और घट संवाय ये दोनों का बीच में जो संबंध है उसको प्रतियोगी रूप लेते हैं प्रतियोगी रूप लेने से वो संवाय हो जाएगा तो तभी एक अर्थ समवाय संबंध से सत्ता संवाय में आ जाएगी अनुयोगी अन्य तरह कहते हैं प्रतियोगी अनुयोगी अन्य तरह ऐसा कोई आवश्यक नहीं है अनुयोगी भी ले सकते हैं अनुयोगी प्रतियोगी अन्य तरह कह दिया ले तो लक्षण नहीं यह नहीं घटेगा प्रतियोगी ले यहाँ लेना पड़ेगा हाँ सत्ता और समवाय उसको अभी वो विचार तो बीच में थोड़ा खाली ऐसे लाए तो वो नहीं घटेगा समवाय में सत्ता रखना है नहीं रह पा रहे हैं अभी अगर हम सत्ता और घट का बीच में समवाय मान लिए तो समवाय सत्ता में रह गया हमको चाहिए कि सत्ता में समवाय को रखना है ना ना समवाय में सत्ता को रखना है ये नहीं हो पा रहा है। समवाय में सत्ता को रखेंगे समवाय में सत्ता को रखना है वो नहीं हो पा रहा है हम तो समवाय को घट में रखते हैं और सत्ता को घट में रखते है समवायो सत्ता में नहीं रह रहा है ऐसा स्थिति हो गया ये घट ये समवाय ये सत्ता अभी हम घट को समवाय सम्बन्ध से ना सत्ता को समवाय सम्बन्ध से घट में रखते हैं और समवाय घट में रहेगा समवाय सत्ता में भी रहेगा समवाय सत्ता में रह गया तो किंतु ये सत्ता समवाय में नहीं रहता है ये दोनों का बीच में एक स्वरूप संबंध है किंतु इसी संबंध से सत्ता समवाय में रह जाएगा ये नहीं है सत्ता तो घट में रहता है ये बीच में आया स्वरूप संबंध अगर इस संबंध से सत्ता इसमें समवाय में रह जाता ऐसा नहीं हो नहीं ऐसा विचार नहीं होता है ना सत्ता को कभी समवाय में ऐसा नहीं रखा जाता है सत्ता को घट में रखा जाएगा द्रव्य कर्म में रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा तो जैसे भूतल और घट का बीच में संयोग है हम संयोगों को भूतल में रखेंगे संयोगों को घट में रखेंगे किंतु ऐसा नहीं कि संयोग में भूतल को रख देंगे और संयोग में घट को रख देंगे ऐसा नहीं होता है में भाव तो, तो इसलिए आ रहा है इस प्रकार के लेंगे प्रतियोगी रूपों लेकर के घटेगा होगा इस प्रकार की एकार्थ समवाय में होगा साक्षात नहीं होगा एकार्थ समवाय समय होगा एकार्थ सामान अधिकरण सत्ता रहे और वो पदार्थ भी रहे सत्ता रहे और जाति भी रहे सत्ता रहे और विशेष भी रहे दोनों एक ही जगह में रह जाएंगे उसको कहते हैं एकस्मिन अर्थ समवाय समवाये एक अर्थ समवाय एक अर्थ में दोनों रहना अच्छा आगे दे दिया देखिए पंक्ति ये हम देखा नहीं आगे पंक्ति फिर चलिए देखते हैं थोड़ा समब साक्षात एक अर्थ समय सामान अधिकरण्य एकस्मिन अर्थे समवाय जब एकस्मिन अर्थे समवाय कहते हैं तो कितने रहने वाले होंगे कम से कम दो होना है ना तो इसलिए वहाँ समानाधिकरण एकवाय एकार्थ समवाय एक समवाय में समान अधिकरण्य और दोनों जो रह रहे हैं वो दोनों ही समवाय समझ रह रहे हैं ये कहने का अभाव स्वरूप सम्बन्धे न अधिकरण प्रतियोगिता सम्बन्धे न वर्तते स्वरूप संबंध है न अधिकरण में रहेगा पहले समवाय के लिए कह देते थे अनुयोगिता संबंध से रहेगा प्रतियोगि में प्रतियोगिता संबंध से अनुयोगी में अनुयोगिता संबंध से वो एक मतलब और अनुयोगिता संबंध क्या है अनुयोगी रूप यहाँ तो कहते हैं अभाव स्वरूप संबंध न अधिकरण और प्रतियोगिता संबंध है न स्व प्रतियोगिनी और अभाव स्वरूप अभाव और स्वरूप और स्वरूप और अधिकरण से संबंधम यथा यथम अनुयोगिता प्रतियोगिता विशेष देखिए अभी यहाँ कितना चीज ले आए पहले हो गया ये हो गया भूतल और ये हो गया अभाव ये दोनों का बीच में संबंध हो गया स्वरूप संबंध अभी स्वरूप और अभाव ये दोनों का बीच में संबंध होगा और स्वरूप और भूतल ये दोनों का बीच में संबंध होगा होगा तो अभी इसके लिए कहते हैं और अभाव के में होगा।, होगा ना हाँ हाँ स्वरूप और अभाव का बीच में संबंध होगा वो समवाय का क्षेत्र में विचार कर रहे थे हम लोग अभी यहाँ कहते हैं यहाँ अर्थात संबंध मतलब क्या चीज है उसको कहते हैं तो ये पंक्ति देख लीजिए पूरा होने से फिर विचार करू अभी अभाव और स्वरूप और स्वरूप और अधिकरण ये दोनों का बीच में भी एक संबंध आएगा किंतु ये संबंध क्या है यथा यथम अनुयोगिता प्रतियोगिता विशेष ते अनुयोगी प्रतियोगित्व जैसे संवाय में कहा था अभी स्वरूप और अभाव अभाव हो गया प्रतियोगी स्वरूप और अभाव ये दोनों का बीच में भी एक संबंध रहेगा, क्योंकि ये अलग स्वरूप अलग है और ये अलग है कहते हैं ये दोनों का बीच में संबंध है ये संबंध क्या होगा कहेंगे प्रतियोगी रूप ही है प्रतियोगी कौन है अभाव है और अभाव और अधिकरण भूतल ये दोनों का बीच में भी एक संबंध है ये क्या है कहते अनुयोगिता विशेष है ये क्या है अनुयोगी रूप भूतल अर्थात स्वरूप भूतल ये दोनों का बीच में संबंध क्या है भूतल और स्वरूप और अभाव ये दोनों का बीच में संबंध क्या है कहते हैं अभाव कैसे समाज में कहा था और कुछ अलग नहीं है रूप ही होगा पता स्वरूप संबंध को रखने के लिए और संबंधांतर नहीं है वो वही रूप ही होगा अच्छा अभाव स्वरूप यो हो ये दोनों का बीच में एक संबंध है और स्वरूप अधिकरण ये दोनों का बीच में एक संबंध आगे दे दिया संबंध अर्थात दो संबंध भी आ रहे हैं ये क्या चीज है कहते हैं कि यथा यथम अनुयोगिता विशेष प्रतियोगिता विशेष विशेष क्यों कहते हैं ये अभाव पदार्थ है इसलिए इसको विशेष विशेष कहते हैं समवायिका क्षेत्र में विशेष विशेष नहीं कहते थे अनुयोगिता प्रतियोगिता रूप कहते थे अभी यहाँ अनुयोगिता विशेष प्रतियोगिता विशेष कहते है ये फिर क्या चीज है कहते है तेज अनुयोगी प्रतियोगी रूप इति ये जो अनुयोगिता विशेष ये क्या है कहते अनुयोगी रूप अनुयोगी कौन है भूतल और प्रतियोगिता विशेष प्रतियोगी कौन है अभाव ये जो स्वरूप संबंध और अभाव ये दोनों का बीच में जो संबंध है वो कौन है कहते प्रतियोगिता विशेष तो क्या है प्रतियोगी रूप अर्थात अभाव इसी प्रकार की अनुयोगिता विशेष ये भी अनुयोगी ही है कल्पनीय ठीक है इस प्रकार के विचार करना है आगे इसमें नाइन हो गया ठीक है यह अभाव का विचार तो अभी समवाय में भी सत्ता वही एक सम्बन्ध से इसको जहाँ भी घटाया गया तो वही समवाय संबंध से सत्ता समवाय में रह जाएगा प्रतियोगिता सम्बन्ध लेकर हो तो समवाय में सत्ता सत्ता में समवाय को रखना है ना न न समवाय को सत्ता को रखना है तो रहे। सत्ता में आप समवाय सत्ता में समवाय स्वरूप सम्बन्ध से रह जाएगा मतलब समवाय संबंध से रह जाएगा घट समवाय सत्ता घट समवाय सत्ता समवाय घट में भी रहेगा स्वरूप सम्बन्ध से समवाय सत्ता में भी रहेगा स्वरूप सम्बन्ध से ये स्वरूप कौन है सत्ता ही है इसलिए समवाय सत्ता में सत्ता संबंध से रह जाएगा ओम तो ये स्वरूप संबंध अच्छा समवाय सत्ता में भी रह जाएगा किंतु हमको चाहिए कि समवाय में सत्ता को रखना तो अच्छा ठीक और ठीक है हो गया और भी विचार आगे ओम शंकर शंकराचार्य